मद्भागवत कथा दसम स्कूर्ध वेणुगीव जी कहते हैं परीक्षित शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी भगवान श्री कृष्ण ने और ग्वाल गाओ के साथ उस वन में प्रवेश किया सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी हरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरों कर रहे थे जिससे उस वन के सरोवर नदियाँ और पर्वत सब के सब गूंजते रहते मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर कर को चराते हुए अपनी बाँसुरी पर बड़ी मधुर तान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 परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की प्रेमपूर्ण चितवन भौहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई उनका मत हाथ से निकल गया वे मन ही मन वहाँ पहुँच गई जहाँ श्री कृष्ण थे अब उनकी वाणी बोले कैसे वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई वे मन ही मन देखने लगी कि श्रीकृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं उनके सिर पर मयूरू पिक्ष है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प शरीर पर सुनहला पीताम्बर और गले में पांच प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी दैजंती माला है रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नाटका सा क्या ही सुंदर वेश है बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अजरामृत से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 वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी गोपिया आपस में बातचीत करने लगी अरीसखी हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही इतनी ही सफलता समझनी है और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं वह कौन सा लाभ है वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हो या लौटाकर ब्रज में ला रहे हो उन्होंने अपने अजहरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें अरी सखी जब वे आम की नई कोपले मोरों के पंख फूलों के गुच्छे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 हिजेनिया आज कमलों के मिस रोमांचित हो रहे हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आँखों से आनंदाश्रू बहा रहे हैं अरी सखी यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कृर्ति का विस्तार कर रहा है क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है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 हमारे घर वाले कूड़ने लगते हैं कितनी विडम्बना है हरी सखी हरिणियों की तो बात ही क्या है स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और सील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बाँसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं तब उनके चित्र विचित्र अलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही मुग्ध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 अरे सखी तुम देवियों की बात क्या कह रही हो इन गौवों को नहीं देखती जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौवें उनका मधुर संगीत सुनती हैं तब ये अपने दोनों कानों के दोनों संभाल लेती हैं खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हो इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं ऐसा क्यों होता है सखी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 तो में से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आँखें बंद नहीं करते निर्निमेय स्नयनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यार भरी चितवन देख देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाली और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं